रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कह कर, सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने का स्मरण करने लगी ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मून कर पति का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गई उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्ध के साथ हृदय में स्थापित किया तत्पश्चात शंकर की प्राणवल्लभा अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भृगुतियों के बीच में ले गई इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की तन्दंतर अपने पति के चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया मुनिश्रेष्ठ सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार से जलकर उसी भस्म हो गया। उस समय आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे उनका वह महान अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया लोग कह रहे थे हाय महान देवता भगवान शंकर की परम प्रिय सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए अहो ब्रह्मा जी के पुत्र इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो सारा चराचर जगत जिसकी संतान है उसी की पुत्री सती देवी जो सदा ही मान पाने के योग्य थी उसके द्वारा ऐसी निरादृत हुई कि प्राणों से ही हाथ धो तो बैठी भगवान विश्वभद्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही असहिणु है वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है इसलिए सारे संसार में उसे महान अपयस प्राप्त होगा उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई तब भी उस महानरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण देख तुरंत ही क्रोध खड़े हुए यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त साठ हजार पार्षद जो बड़े भारी बलवान थे अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर यूथपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे देवर से कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे व्याकुलशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे इस प्रकार बीस हजार पार्षद उस समय दक्षकन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए वह एक अद्भुत सी बात हुई नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रमसगण क्रोधयुक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए मुने उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियत अपहता असुराह रक्षांसी वेद इस यजुर्मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से रिभु नामक सहस्त्रों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहाँ प्रकट हो गए मुनीश्वर उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी उनके साथ प्रमथगणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था उन ब्रह्मदेश से संपन्न महावीर ऋभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रमथगण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से ही हुई वह सब देखकर ऋषि इंद्राजी देवता मरुदगण विश्व देव अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे कोई सब ओर से आ आकर वहाँ भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए वे उद्विघ्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे प्रमथगणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्घ उद्विग्न हो उठे थे उन्हें इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्मबंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया